भी भी के पंक, की, पंक, ब्लौक ब्लौक की, की एक, एक, एक और पेश दिव्य दृष्टि दिव्य दृष्टि के श्रव्य संसार में प्रसिद्ध है, है अकबर बिरबल की कहानी कहानी का शीर्षक है बिरबल की स्वर्ग यात्रा जब से बिरबल बादशाह अकबर के दरबार में शामिल हुआ था तब से अकबर के दरबार के कुछ मंत्री खुश नहीं थे अकबर ने बिरबल का पक्ष अधिक लेना शुरू कर दिया था इस बात ने मंत्रियों को बिरबल से ईर्ष्या करने वाला बना दिया उन्होंने शाही नाई की मदद लेने का निश्चय किया नाई एक गरीब व्यक्ति था वह मंत्रियों की इस बुरी योजना में शामिल तो नहीं होना चाहता था किंतु तो उनके द्वारा दिए गए सोने के सिक्कों के कारण वह उनका विरोध नहीं कर सका इसलिए वह मदद के लिए राजी हो गया एक दिन जब वह बादशाह के बाल काट रहा था तो उसने कहा जहाँ पना कल रात मैंने एक सपना देखा आपके पिता मेरे सपने में आए और बोले कि वह स्वर्ग में आराम से हैं। उन्होंने आपको चिंता ना करने के लिए कहा है अकबर ने जब यह सुना तो वे उदास हो गए क्योंकि जब उनके पिता मरे थे तब वे बहुत छोटे थे वे अपने पिता को बहुत याद करते थे वह बोले मेरे पिता ने और क्या कहा मुझे सब कुछ बताओ नाई कहा जहाँ अपना उन्होंने, उन्होंने कहा कि वह ठीक कि है, है किंतु थोड़ा उब गए हैं वह बोले आप यदि, यदि आप बिरबल को वहां भेज देंगे, देंगे तो वह उन्हें बहुत, बहुत खुश, खुश रखेगा वह स्वर्ग से बिरबल को देखते हैं और उनकी बुद्धि और हास्य की प्रशंसा करते हैं अकबर ने बिरबल से कहा प्रिय बिरबल, मैं तुमसे बहुत खुश हूँ किंतु अपने, अपने पिता के पास, पास तुम्हें भेजते हुए मुझे बहुत दुख हो रहा है जो स्वर्ग में खुश नहीं हैं, वे तुम्हें अपने पास बुलाना चाहते हैं। तुम्हें स्वर्ग में जाना होगा और उनका मनोरंजन करना होगा बिरबल ने ये सुना तो वह चौंक गया बाद में उसे पता चला कि यह मंत्रियों और नाई द्वारा बनाई गयी योजना थी उसने अपने घर के बाहर एक कब्र खुदवाई और कब्र के साथ एक सुरंग खोदी जो उसके शयन कक्ष तक जाती थी फिर वह अकबर के पास गया और बोला मैं स्वर्ग जाने के लिए तैयार हूं किंतु हमारे परिवार की परंपरा है कि हमें अपने घर के बाहर दफन किया जाता है मैंने पहले से ही कब्र की व्यवस्था कर ली है मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि मुझे वहाँ जिंदा दफन कर दिया जाए अकबर ने बिरबल की इच्छा पूरी की बिरबल को जिंदा दफन कर दिया गया बिरबल सुरंग के रास्ते से अपने घर आ गया तीन सप्ताह बाद वह अकबर के दरबार में आया हर कोई बिरबल को देखकर देख हैरान था अकबर ने कहा तुम, तुम स्वर्ग से वापस, वापस कब आए मेरे पिताजी, पिताजी कैसे, कैसे हैं? है? और तुम तो इतने भद्दे क्यों दिखाई, दिखाई दे रहे हो बिरबल बोला महाराज आपके पिताजी ठीक हैं। उन्होंने आपको अपनी शुभकामनाएं भेजी हैं। किंतु जहाँ पना स्वर में कोई नाई नहीं है इस वजह से मैं बहुत भद्दा दिखाई दे रहा हूँ यदि आपकी कृपा हो, हो तो, तो शाही नाई, नाई को आपके पिताजी, पिताजी के पास भेज दिया जाए जिससे जिस उन्हें खुशी मिलेगी सम्राट ने तुरंत, तुरंत आदेश दिया कि नाई, नाई को जिंदा दफन, दफन करके स्वर्ग भेजा जाए नाई अकबर के पैरों में गिर पड़ा और क्षमा मांगने लगा इसके बाद उसने अपना कसूर कबूल कर लिया अकबर ने यह योजना बनाने वाले सभी मंत्रियों को निकाल दिया और नाई को दस कोड़े मारने का दंड दिया अभी आप सुन रहे थे अकबर बिरबल की कहानी बिरबल की स्वर्ग यात्रा वाचक स्वर, भारती परिमल